दो अगस्त उन, दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है विशेषतः धार से पधारे हुए चिकित्सक कुंदों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आश्रम कुछ अलग सा आश्रम है जो कि आप पहली बार आए हैं इसलिए संक्षेप में आपको हम यहाँ की जो गतिविधियों के बारे में पर कराना चाहेंगे आपके देवें इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें जहाँ कंफर्टेबल लगे ऐसे ठीक ऐसा कर लीजिए तो आज हम इस आश्रम की मूल भावना के बारे में आपको पहले थोड़ा सा जो हमारा इस आश्रम को चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है और कैसे हम इस आश्रम का संचालन करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दे दें और उसके बाद जो हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम जिस क्रम में आगे बढ़ता चला जा रहा है उसको फिर बढ़ाएंगे हम लोग इस आश्रम का संचालन इसलिए करते हैं कि हमारे हृदय में वो भावना उत्पन्न हो कि संसार में हम मनुष्य बन के आए हैं तो हमारे क्या कर्तव्य हैं क्या अधिकार हैं और हम उन समस्त अंधिश्वासों से परे चले जाएं, जो ईश्वर के बारे में धर्म के बारे में और हमारे कर्तव्यों के बारे में हैं हम यहाँ पर जो बातें करते हैं मूलतः विज्ञान सम्मत बात करते हैं हम मूलतः वो बातें करते हैं जो विज्ञान भी जिस सत्य की खोज में उस सत्य के करीब पहुँच जाता है उस सत्य की बात करते हैं बड़ा विशिष्ट विषय है कि सत्य की खोज जब प्रतिबद्धता से कमिटमेंट से की जाती है जब सत्य की खोज में कोई पूर्वाग्रह नहीं हो प्रिजुडाइसिस नहीं हो तो हम उस सत्य के ठीक करीब पहुंच जाते हैं जो निरपेक्ष सत्य कहलाता है जो अनिवार्य सत्य कहलाता है और अनिवार्य निरपेक्ष सत्य उसे कहते हैं जिसे और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता जहाँ शिखर है जैसे हम अगर कहीं ऊपर चढ़ते हैं ऊपर चढ़ते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो एक शिखर हमारी अंतिम मंजिल होती है कि इसके बाद में और ऊपर चढ़ना संभव नहीं है अगर हम सोचें कि हम अपने स्रोत की खोज करें कि हम कौन हैं तो सामान्यतः हमारा ध्यान अपने पेरेंट्स पर जाता है कि हम इनकी संतान हैं फिर हम अगर सोचें कि नहीं हमको प्रतिबद्धता से हमें मूल स्रोत की खोज करना है कि हम कहाँ से आएँ हम कौन है तो फिर हमको हमारे पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं फिर हमको लगता है उनके पेरेंट्स तो इस तरीके से ये श्रृंखला अंतहीन से प्रतीत होने लगती है कि उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स लेकिन ये श्रृंखला संसार की कोई भी श्रृंखला अंत्यन तो नहीं हो सकती हमारा जो अंतरात्मा बोलती है हमारा कॉमन सेंस बोलता है जो हमारा अनुभव बोलता है कि हर वस्तु का हर विचार का और हर अस्तित्व का एक स्रोत है मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत ही हमारा आराध्य है जहाँ से हम आए हैं इसके लिए हम यहाँ पर एक आधार लेते हैं काश्मीर शिव दर्शन का मध्य प्रदेश या मध्य भारत या दक्षिण भारत में कई लोगों ने काश्मीर शिव दर्शन का नाम भी नहीं सुना है वो जानते नहीं कि काश्मीर शिव दर्शन या त्रिप्थदर्शन क्या है ये एक सनातन विज्ञान है जो ऋषियों ने लिपिबद्ध भी किया और उसको पुनर्जन्म उसका हुआ करीब आज से 1200 साल पहले जब उसको पुनर्लिपिबद्ध किया गया क्योंकि उसके पहले जो परंपरा थी वो मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता था विज्ञान अब फिर वो 1200 सौ बरस पहले उसको लिपिबद्ध किया गया इसके कुछ मूल साहित्य हैं जैसे प्रत्यविज्ञा हृदय परमार्थसार पराप्रवेशिका स्पंदकारिका और एक सर्वोत्तम जो है वो है शिवसूत्र इस तरीके के ग्रंथ जो आज अगर हम उनकी व्याख्या पढ़ते हैं क्योंकि वो संस्कृत में थे लंबे समय तक संस्कृत का प्रचलन कम होने के कारण वो ठीक से लोगों की समझ के बाहर रहे लेकिन पिछले सदी में एक संत हुए महाराज लक्ष्मण जी उन्होंने काश्मीर में अपना आश्रम बनाया और विभिन्न भाषा खुद सीखी और उनमें विभिन्न भाषाओं को जानने वाले जैसे फ्रेंच जर्मन इंग्लिश कई लोगों को इस ज्ञान से अवगत कराया आज स्थिति ये है कि आज मॉस्को यूनिवर्सिटी में भी काश्मीर शिव दर्शन का डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में काश्मीर शिव दर्शन पढ़ाया जाता है जर्मनी में पढ़ाया जाता है अमेरिका में इसके आश्रम हैं और कुछ अजीब सी बात आपको लगेगी जानने को कि हमने यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है तो हमने एक बार अखबार में कुछ बरस पहले पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन को पद्मश्री दी गई लेकिन उनके ही पीछे लाइन में एक महिला लगी थी जो उनके बाद में उनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया उनका नाम था बैटीना बॉमर जो एक ऑस्ट्रियन लेडी हैं और उन्होंने एक बार हिंदुस्तान आने के बाद जब काश्मीर शिव दर्शन का अध्ययन किया तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद पूरा जीवन इसी पर समर्पित कर देना चाहिए और उन्होंने हिंदी भाषा सीखी संस्कृत भाषा सीखी और काश्मीर शिव दर्शन का वाराणसी में वो एक संस्थान चलाती हैं जैसा यहाँ पर एक संस्थान है ऐसा वो काश्मीर शिव का संस्थान चलाती हैं और उन्होंने इसके ऊपर कई साहित्य और किताबें लिखी हैं जिस पर उनको पद्मश्री दी गई लेकिन अखबारों में ये बातें खूब आई कि एक शिक्षाविद बेटिना बॉमर जो ऑस्ट्रियन लेडी हैं उनको पद्मश्री दिखी लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि क्यों उनका क्या कार्य था मैं व्यक्तिगत रूप से उन महिला से मिल चुका हूं और उन्होंने काश्मीर शिव दर्शन पर बहुत कार्य किया है ये सब बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि अगर कोई विज्ञान धर्म की सीमाओं को लांग सकता है देश की सीमाओं को लांग सकता है तो निश्चित है उस विज्ञान के आधार में बहुत दम है क्योंकि कोई भी आप विज्ञान लेंगे कोई भी बात लेंगे जब वो विश्व में स्वीकार स्वीकार की जाती है तो उसका आधार निश्चित ही पुख्ता होता है इसका दूसरा उदाहरण है हमारे देश के उपनिषद जो पूरे विश्व में सम्मान के पात्र हैं उनको विश्व का हर नागरिक जो भी बुद्धिजीवी है पहली शर्त दूसरी कि वो किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है क्योंकि जब हम पूर्वाग्रही होते हैं तो हमें अपने और पराय का अंतर दिखाई देता है जब हमको लगता है कि हमारा जो मूल ग्रंथ है या हमारे धर्म का ग्रंथ है वो बेहतर है दूसरों का गलत है हमारी जो भगवान की धारणा है वो उचित है और बाकी लोगों की गलत है ये भेदवादी दृष्टिकोण तभी होता है जब हमें मान के चलते हैं कि संसार में संसार को बनाने वाला एक नहीं अनेक लेकिन जब हम अंतर चिंतन करते हैं गहराई से चिंतन करते हैं तो इस बात की प्रबलता से हृदय में आवाज़ आती है अंतरात्मा बोलती है इनर कॉन्शियंस कहता है कि स्रोत भिन्न भिन्न नहीं हो सकते जैसे कि एक जहाज़ के दो कप्तान नहीं हो सकते अगर दो कप्तान होगा तो जहाज़ किस दिशा में जाएगा ऐसे ही परमेश्वर एक ही हो सकता है और इसके प्रमाण हमारे सनातन धर्म में प्रबलता से प्राप्त हैं प्रबलता से जैसे श्रीमद् श्रीमद्भागवत गीता भी कहती है कि सर्वधर्म परित्यज मामे कम शरण ऋज ये बात कृष्ण कहते हैं कृष्ण हमने नाम दिया है कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुत्व के बाहर वो जो लोग हैं उन्हें घृणा करो कृष्ण ने कहा मेरे पास आ जाओ सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आ जाओ क्या कहने का मतलब है इसका मतलब है कि वो धर्म से परे हैं वो किसी धर्म की सीमा के बाहर हैं और वो कहते हैं कि जब तक धर्म की सीमाओं में हो तब तक तुम भेदवादी दृष्टिकोण से बाहर नहीं आ सकते तुम धर्म की सीमा के बाहर जब आओगे तब तुम मेरे करीब आओगे फिर वो कहते हैं लेकिन जो लोग भेद दृष्टि से संसार को देखते हैं छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा करते हैं मैं उन छोटे छोटे देवी देवताओं के रूप में आकर उनकी छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ लेकिन फिर भी वो मुझसे दूर रह जाती मेरे पास नहीं आ पाता क्योंकि मेरे पास आने के लिए जैसी कठोपनिषद कहती है कि नये महात्मा बलिने लभ्यतें न मैगया न बहुनाशुत यम वेश वृणुत लभ्य यशेष आत्मा विवृणुते तनुष्याम जो नचिकेत और यमराज का संवाद कठो अपनिषद में जब उन्होंने तीन वर मांगने को कहा था वो अपनी एक कथा है बड़ी प्रसिद्ध हिंदुस्तान भर में कि जब नचिकेत को यमराज ने तीन वर मांगने को कहा था जब पहले वर में उन्होंने कह दिया था कि मेरे पिता का गुस्सा शांत करो उन्होंने मुझे बहुत क्रोध से आपके पास भेजा है दूसरा उन्होंने कहा था संसार के कल्याण के लिए कोई विधि बताओ तब उन्होंने वैदिक विधियों का वर्णन किया था और कहा था कि तूने चूंकि ये संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तो संसार में जो वैदिक विधियों के द्वारा जो यज्ञ किया जाएगा उस यज्ञ की अग्नि को तुम्हारे नाम से हमेशा नचिकेता अग्नि बोला जाएगा उन्होंने कहा आप जल्दी से तुम मेरे को तीसरा वर मांगो और मुझे ऋण से मुक्त करो तब जब तीसरा वर उन्होंने मांगा तब उसने कहा कि मुझे आप मृत्यु का रहस्य बताइए उस मृत्यु के रहस्य को जब मांगा उन्होंने तो यमराज कहते हैं कि इससे जानकर क्या करोगे इस बारे में तो बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित हैं बड़े बड़े योगी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं तो तुम बाल बुद्धि हो तुम क्या समझोगे तुम मुझसे संसार का साम्राज्य मांग लो जितने समय तक चाहो संसार को भोगो जितने समय तक चाहो संसार को भोगना मैं तुम्हारी इंद्रियों को इतनी शक्ति देता हूँ उसे आनंद से भोगोगे तुम चाहो तो हजारों बरस तक इस संसार के एक छत्र राजा बन सकते तो नचिकेत कहता फिर उसके बाद क्या होगा यमराज को बोलना ही पड़ा लेकिन उसके बाद तो तुम्हारी मृत्यु तय है तुम्हें अंत में मेरे पास आना ही पड़ेगा तो फिर मैं उस ही मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ मुझे कोई रुचि नहीं है संसार के राज्य में जो अक्षय नहीं है जो समाप्त तो होने वाला है उसमें मेरी कोई रुचि नहीं मुझे तो आप वो रहस्य बताइए जो मृत्यु का है उन्होंने बहुत प्रलोभन दिए इसको छोड़ दो तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे दो ही वर काफ़ी हैं आप तीसरा वर मत दीजिए मुझे अगर आप रहस्य नहीं बता न, नहीं बताना चाहते तो लेकिन अगर आप रहस्य बताना चाहें तो आपसे बेहतर गुरु मुझे कौन मिलेगा साक्षात मृत्यु हुई मुझे मृत्यु का रहस्य बताया इससे बेहतर क्या हो सकता है शिष्य की योग्यता जानकर उन्होंने जो कहा उस ग्रंथ का नाम है कठोपनिषद उसके बाद मृत्यु ने जो अपना रहस्य स्वयं उजागर किया अपने मुँह से उसका नाम है कठोपनिषद जो विश्व प्रसिद्ध है कठोपनिषद में मृत्यु देवता कहते हैं कि नयम आत्मा बलिहीन लभ्य थे व्यक्ति को जिसके पास मॉरल करेज नहीं है उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता जिस व्यक्ति के पास अपने संस्कार की बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं है उसे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता बल चाहिए तुम्हें अपने उन संस्कारों से बाहर आने के लिए जो हजारों साल से हमने अपने आसपास बुन रखें ककून की तरह बुन रखें कि मैं हिंदू हूँ मैं उच्च वर्ग का हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं समझदार हूँ या हमने अपने कई तरह के हमारे आसपास आवरण बांध रखें उससे हमारी जो मूल पहचान छिपी है हमारी जो ओरिजीनैलिटी है वो खो गई हमने जाने कितने अपने आसपास पास मुखोटे बना लिए उन मुखोटों के अंदर हम जीते हैं हम संसार में उन मुखोटों को उतारने से डरते हैं क्योंकि जैसे ही हम उतारते हैं हम एक अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं हम उस ग्रुप के अंदर एक समूह के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं इस समाज का हूँ मैं अगर फलाना समाज का हूँ मैं अग्रवाल समाज का हूँ बीसानिमा समाज का हूँ या मैं खंडलवाल समाज का हूँ जो भी समाज में हम उसमें अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं हम लगता हैं इसके बाहर मेरा वजूद हो जाएगा हम डरे हुए लोग हैं इस डर से बाहर आने का ही नाम है साहस तो न महात्मा बलिने लभ्य बलहीन व्यक्ति को आत्मा का अनुभव नहीं होता जो डरा हुआ है वह आत्मा के अनुभव से दूर होते और न मह गया न बहु ये इंटेलिजेंस से नहीं मिलता भगवान कभी अनुभव आपको ईश्वर का अनुभव चाहिए तो इट इज़ बियॉन्ड योर इंटेलिजेंस अगर हम चाहें कि इंटेलिजेंट लोगों को भगवान का अनुभव हो सकता है परमेश्वर का तो इंटेलिजेंस से कुछ न मेघया मेघा का मतलब होता है इंटेलिजेंस न मेघया न बहुना श्रुतन है ना, ना, ना, ना खूब जा जाके आप पढ़ो या सुनो उससे कुछ रोजाना टेप रिकॉर्ड लगा के हम भागवत जी सुन रहे हैं रोजाना जाजा जा के हम भागवत जी अटेंड कर रहे हैं सप्ताह जी अटेंड करिए हमने खूब जाजा के कर सुनी बोले हमने पचास बार सुन ली हमारे गुरुदेव कहते थे अगर पचास बार सुन ली तो तुम्हारी योग्यता बड़ी गड़बड़ है क्योंकि अगर समझ में आना होती तो पहली बार आ जाती और पचास बार के बाद भी तुमको अभी तक समझ में नहीं आई क्योंकि जब हम बहुत सुनेंगे तो भी कुछ भी हम में परिवर्तन नहीं आना है तो न मह गया न बहुनाश्रुतें और यम वेशवृणत्यय ते न लभ्य इस आत्मा के नाम का जो परमेश्वर है हमारे भीतर ये जिसका वर्ण कर लेता है यम वेशवृणुत न लभ्य है उसको इस आत्मा का अनुभव होता है अब हम कहते हैं यह क्या पार्शलिटी है कि किसका वो वर्ण करता है तो पार्शलिटी कैसे हो सकती है ये आपके भीतर आपका इसेंशियल नेचर है आपका अनिवार्य स्वरूप है जो भगवान है आपका जो इसेंशियल नेचर है आपके अंदर से अगर कोई शब्द फूट रहे हैं बाहर तो ये टक्साल कौन है ये शब्दों को कौन बना रहा है आपके अंदर से विचार निकल रहे हैं तो विचारों का घड़ना किसने शुरू किया कौन विचारों को घड़ रहा है आप अगर चलते हो तो चलना कौन तय कर रहा है अगर आप कुछ करते हो क्रिएशन करते हो एक कविता लिखते हो एक चित्र बनाते हो एक संगीत का सृजन करते हो कोई कहानी लिखते हो कोई नाटक लिखते हो तो ये किसने किया इसका रचयिता कौन है वो आपका इसेंशियल नेचर है वही परमेश्वर है और संसार में ओरिजिनल क्रिएशन परमेश्वर के सेवा कोई नहीं कर सकता आपके अंदर अगर वो न होता तो आप रोबोट की तरह काम करते लेकिन परमेश्वर का काश्मीर शिव दर्शन के अनुसार सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे बड़ा अभिलक्षण वो है स्वतंत्रता फ्रीडम एन अनऑबस्ट्रक्टेड फ्रीडम जो निर्बाध रूप से स्वतंत्र है क्या आप नहीं देखते कि आप भी स्वतंत्र हो आप में एक इनहेरेंट फ्रीडम है आप आज धार से आए और यहाँ आ गए आप डॉक्टर साहब को बोलते हमको नहीं आना नहीं आते ये आपकी फ्रीडम नहीं है तो क्या है? आपके पास परमेश्वर ने दी नहीं है बल्कि आप स्वयं परमेश्वर हो इसलिए आपके पास फ्रीडम है एक स्वतंत्रता है सोचने की स्वतंत्रता है कोई रोक सकता है आप चाहे कोई आपको जेल में डाल दे, चाहे आपके हाथ पैर पर बेड़ियाँ बना दे, लेकिन आपको सोचने से तो कोई नहीं रोक सकता आपकी इमेजिनेशन को कोई नहीं रोक सकता ये क्रिएशन ये क्रिएटिव पावर ये रचनात्मकता कहाँ से आएगी ये समस्त रचनात्मकता परमेश्वर का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम जहाँ पर ये जो विज्ञान पढ़ रहे हैं ईश्वर कार्य का ये 1200 सौ बरस पहले एक उत्पल नामक आचार्य ने लिखी थी <coughs> सर उन आचार्य ने जो बातें लिखी थी इस ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका में उसके तीन चैप्टर हैं ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगमाधिकार और अंतिम रूप से एक उपसंहारात्मक है तत्व अधिकार ऐसे चार मूल चैप्टर हैं उसमें आप आश्चर्य करेंगे कि इन चैप्टर्स में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें आज पिछली एक सदी के अंदर क्वांटम भौतिकी के जो निष्कर्ष हैं जिसको अगर आप थोड़ा बहुत भोत जिसको भौतिक शास्त्र में रुचि हो तो एक है कॉपन हैगन इंटरप्रटेशन जो बोहर नाम का वैज्ञानिक था जिसने अपना एक बोहर इंस्टीट्यूट बनाया था कॉपन में और उस जगह पर वो समस्त लोगों को आमंत्रित करते थे बोहर नाम के जो वैज्ञानिक थे वो समस्त भौतिक शास्त्रों को आमंत्रित करते थे उनको रहने की सुविधा देते थे उनको खाने पीने की सुविधा देते थे और उनसे वहाँ पर भौतिक शास्त्र का डिस्कशन करते थे वहाँ पर उन्होंने क्वांटम भौतिकी का विकास किया और उसके बाद में उसके कुछ इंटरप्रिटेशन यानी उसके कुछ निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष मात्र उसका प्रबलतम अपोनेंट थे आइंस्टीन आइंस्टीन को ये हजम नहीं हुए आखिर तक हजम नहीं हुए क्या बात थी वो ऐसी जो आइंस्टीन को समझ में नहीं आई बोहर को समझ में आई बोहर के साथ ढेर सारे वैज्ञानिकों को समझ में आई वास्तव में अल्टीमेटली जीत हुई बोहर की क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोगों से भी एक बेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने एक प्रयोग डिज़ाइन किया था और उस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर दिया था कि बोहर सही थी आइंस्टीन गलत क्या थी वो अवधारणा ईश्वर का कहती है कि जब तुम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ का निरीक्षण करते हो तब उस चीज़ का क्रिएशन करते हो जो चीज़ अनऑब्जर्वड़ है, जिस चीज़ में कोई निरीक्षण नहीं जिस चीज़ को कोई ने नहीं देखा उसका कोई अस्तित्व नहीं यू कैनॉट टाक अबाउट इट इसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती काश्मी शेव दर्शन बोलता है कि आप जिस चीज़ को देखते हो देखने से मतलब हमारी पांच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों का उपयोग जैसे कि छूते हो सुनते हो चखते हो देखते हो या सुनते हो इनमें से पांच इंद्रियों में से किसी के भी द्वारा हम उसका परसेप्शन लेते हैं हम उसको परसीव करते हैं तब हम उसका क्रिएशन करते हैं और जब कोई भी चेतना नहीं है किसी चीज़ को परसीू करने के लिए तो उसका कोई अस्तित्व आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते जैसे जंगल में बहुत बढ़िया संगीत बज रहा है खूब सुंदर माहौल है खूब सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन देखने वाला एक भी नहीं है आप कैसे कहेंगे कि जंगल जंगल में सुंदरता है जब कोई एक भी जाएगा तो उसके हृदय को जो आनंद प्राप्त तो होगा उसका नाम है सुंदरता तो ये सुंदरता कहाँ है जंगल में या आपके हृदय में सचमुच में वो सुंदरता आपके अंदर है जो बाहर का माहौल है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग दैट ब्लिस जो अंदर का आनंद है उसको खोलने में वो जंगल का जो माहौल है सुंदरता जिसको हम बोलते हैं उसने आपके अंदर के सौंदर्य को प्रकट कर दिया उसने आपके अंदर के सौंदर्य को अनलीट कर दिया उसका ढक्कन खोल लिया और उसके बाद हमको वो आनंद महसूस हुआ अब हम कहते हैं आनंद बाहर है ऋषि कहते हैं कि वो आनंद आपके भीतर है ये बात बोहर कहते थे कि जो कुछ हम संसार में देखते हैं हम उसको क्रिएट करते हैं और वो एक बड़ा सुंदर बात बोलते थे कि ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती कि एक ऐसी चीज़ जो है अगर हम ना देखें तो भी वैसी है हम देखें तो भी वेसी है और न देखें तो भी वेसी है और माइक्रोवर्ल्ड के अंदर तो ये बात पूरी तरह से सत्य है और वो कहते हैं तो मैक्रो वर्ल्ड में भी ऐसी कैसी है न कि न केवल सूक्ष्म स्तर पर वरन प्रकट स्तर पर भी ये बात उतनी ही सत्य है वो कहते थे, थे कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से देखा तो वो डिटेक्शन की प्रोसेस ही इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन है अन्यथा उस इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वेदर इट वॉज और वेदर इट वॉज नाट था या नहीं था हम ये कह नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और हमने पढ़ा होगा आठवीं दसवीं में कि जब वो एनर्जी लेवल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में जंप करके चले जाते हैं जैसे अलग अलग ऑर्बिट होते हैं मतलब तो कि जब जैसे उस गर्म करा पदार्थ को बाहर जंप कर जाते हैं तो एनर्जी की एक यूनिट होती है जिसका नाम है क्वांटम अब उस क्वान्टम एनर्जी के द्वारा क्वांटम से कम एनर्जी संभव नहीं है कि उसके टुकड़ा तो ही नहीं सकते क्वांटम का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनीथिंग। थिंग दिट इज़ कॉल क्वान्ट तो सबसे कम से कम क्वांटिटी हो सकती है वो है क्वांटम तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो एनर्जी है वो तो क्वांटम से भी कम लगती है फिर वो बची हुई एनर्जी कहाँ जाती है और अगर वो कहते हैं कि यहाँ से वहाँ जाती है तो बोहर का कहना क्या है वो इस जगह से अस्तित्वहीन हो जाता है और बाहर के ऑर्बिट पर फिर उसका अस्तित्व आ जाता है इन बिटवीन देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ देट इलेक्ट्रॉन क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि वो जंप कैसे किया उसने देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकती क्यों हम अनडिविजिबल को डिवाइड कैसे करेंगे हम कहते वन पॉइंट टू क्वांटम पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्वांटम इज इनडिविजिबल तो हमको ये चीज़ें बोहर साहब ने बहुत अच्छी समझाई कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हैं दोनों दृष्टिकोण आपस में ज़बरदस्त सामने रखते अगर परमेश्वर के या अल्टीमेट ट्रूथ के या निरपेक्ष सत्य के ईमानदारी से विद फुल कमिटमेंट बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर हम खोज करें तो विज्ञानिक और आध्यात्मिक हम एक ही शिखर पर जाके खड़े हो जाते एक ही जगह पे पहुंच जाते तो हम यहाँ पर इस आश्रम में उस परमेश्वर की खोज कर सकते हैं या उसकी खोज करना चाहते हैं या उसका एहसास उसका बोध प्राप्त करना चाहते हैं जो किसी भी धर्म की सीमा में न बांधा जा सके जो न किसी पूर्वाग्रह के रूप में हो न वो किसी तरह से किसी का अपना और किसी का पराया परमेश्वर वो है जो सबका अपना है किसी का पराया नहीं है इसके लिए एक फिर एक क्वांटम कॉन्सेप्ट है कि पूरी ब्रह्मांड एक यूनिट है पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है इसमें समय अंतरिक्ष पदार्थ ऊर्जा और अविद्या ये पाँच चीज़ें बनी हुई हैं पांच चीज़ों से ब्रह्मांड बना है ये ऋषि भी एक यह यही बोलते हैं मतलब इतना आश्चर्य लगता है कि जब कभी हम कई बार ये पढ़ते हैं कभी से लगता है हम कि क्वांटम होती की पढ़ा ऋषि कहते हैं कि पांच चीज़ों से ब्रह्मांड बना है पहला है परमाणु दूसरा है ऊर्जा तीसरा है अंतरिक्ष चौथा है समय और पाँचवा है अविद्या अविद्या क्या है चार चीज़ें तो हमको सामान्यतः सा समझ में आ जाती है ये अविद्या क्या है ये अविद्या वो है जो हमारे आँखों के आगे लगने वाली पट्टी है जिससे हमको सत्य दिखाई नहीं देता और इसीलिए संसार इससे टिका हुआ अविद्या वो मैट्रिक्स है जिसके ऊपर संसार का चित्र बना हुआ है इग्नोरेंस अविद्या या इग्नोरेंस इग्नोरेंस वो मैट्रिक्स है वो कैनवास है जिसके ऊपर संसार का नाटक चल रहा है क्योंकि जब तक कोई बेस नहीं हो आधार नहीं हो तब तक ये संसार का नाटक नहीं चलता लेकिन जैसे ही अविद्या का नाश होता है इंडिविजुअल लेवल पे होता है आपके अंतर बोध में आप समझ जाते हो कि शिवो अहम अहम ब्रह्मास में अनल हक आपको लगता है कि मैं परमेश्वर हूँ ये अहंकार बोध नहीं है ये सत्य बोध है जब उसको ये समझ में आता है कि मैं परमेश्वर हूँ उस समय ये मैट्रिक्स खत्म हो जाती है और ये सब अपने अपने ओरिजिन में विलीन हो जाते हैं परमाणु चेतना में विलीन हो जाता है अंतरिक्ष चेतना में विलीन हो जाता है समय चेतना में विलीन हो जाता है और ऊर्जा उस चेतना में विलीन हो जाती है क्योंकि जब मेट्रिक्स नहीं है तो टिकेगा कायम इसलिए सब अपने अपने स्रोत में चले जाते हैं वापस और इसी का नाम है सेल्फ रिलाइजेश आत्मबोध जब हमको ये अनुभव हो जाता है कि मैं परमेश्वर हूँ उस समय वो टाइमलेस हो जाता है इसलिए उसको हम महाकाल बोलते हैं वो टाइमलेस हो जाता है वो स्पेसलेस हो जाता है इसलिए हम उसको कण कण में भगवान बोलते हैं कि ही बिकम्स वाइड स्प्रेड वो किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता वो समय और अंतरिक्ष के सीमाओं से मुक्त तो हो जाता हम समय और अंतरिक्ष की सीमाओं में बंधे महसूस करते हैं अपने आप को ये माया का खेल है या माया का एक छोटा सा हिस्सा है और ये माया किसने बनाई उसी परमेश्वर ने अपनी ही शक्ति से माया बनाई क्योंकि उसको ये संसार का खेल खेलना था जैसे आप मेरे कितने भी करीबी दोस्त हों जब हम पत्ते खेलेंगे तो मैं आपको अपने पत्ते थोड़े बताऊँगा चाहे हम कितने भी पक्के दोस्त हों जब हम ब्रिज खेलने बैठते तो अपने अपने पत्ते छिपा के रखेंगे और यही एक खेल है जब परमेश्वर ने हमारी आँखों के आगे एक पट्टी लगा दी उस पट्टी का बड़ा स्पेसिफिक नाम है कला विद्या राग काल नियत ये पाँच पट्टियाँ लगाई कला के द्वारा उसने करने की सीमा सीमित कर दी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो अनपोस्ट पावर है उसके पास हमारे पास पावर तो है बट इट इज़ नॉट अनपोस्ट हमारे पास जो पावर है उसका विरोध है इसलिए हमारी करने की क्षमता सीमित है उसको हम कला बोलते हैं एक विद्या जानने की क्षमता सीमित है परमेश्वर के पास जानने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं जो वो न जानता हो हमारे पास जानने की तो क्षमता है डेफिनेटली है क्योंकि ज्ञान ही परमेश्वर का अभिलक्षण है लेकिन फिर भी एक सीमा है उस सीमा के आगे हम नहीं जा सकते राग हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए मुझे धन चाहिए मुझे आराम चाहिए मुझे पत्नी चाहिए मुझे बच्चे चाहिए मुझे भोजन चाहिए मुझे पानी चाहिए मुझे आराम चाहिए मुझे बहुत कुछ चाहिए और उस चाहिए के बाद कितना भी मिल जाए और हम फिर आगे खड़े हो जाते हैं हमें और चाहिए क्योंकि ये राग कभी भी खत्म नहीं होता ये भी हमारा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जब तक हम इस सीमाओं में बंधे हैं तो कला विद्या राग पांचवा है काल हम समय की सीमाओं में बंधे हैं ये ऋषि कह रहे हैं कि हम पांच सीमाओं के द्वारा शिव ने अपने आप को जीव बना लिया और ये पाँच सीमाएँ ही माया कहलाती तो पाँचवीं चौथी सीमा है समय जिसको हम नियति बोलते हैं नीति में स्पेस और काल में टाइम मतलब वी आर लिमिटेड बाय टाइम समय के द्वारा हम सीमित हैं उसको हम कहते हैं काल और जब हम अंतरिक्ष के द्वारा सीमित हैं क्योंकि हम आज अगर यहाँ हैं तो आप धार में नहीं हो धार में हो तो यहाँ पर नहीं हो इसलिए इस सीमा का नाम है क्योंकि अंतरिक्ष में आप सीमित हैं अंतरिक्ष में आप वाइड स्प्रेड नहीं हो फैले नहीं हों इधर की तरह इसलिए आप नियति के अंतर्गत नियति का मतलब होता है कि लिमिटेशन इन टाइम लिमिटेशन इन स्पेस और जब काल की सीमा में बन जाते हैं तो हम कहलाते हैं लिमिटेशन इन टाइम समय की सीमा में बंधे हुए हैं क्योंकि आज हम अगर कोई गलती कर चुके होते हैं तो उसको भूतकाल में जा नहीं सुधार सकते भविष्य में आने वाली समस्याओं का हल करने के लिए हमको भविष्य का इंतजार करना पड़ता है जब वो वर्तमान बन जाए इस तरह हम तीन कालों में एक साथ नहीं जी सकते मात्र वर्तमान काल में बंधे रहना हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी का नाम है काल इसलिए कला करने की क्षमता की सीमा विद्या जानने की क्षमता की सीमा राग यानि संतुष्टि की सीमा काल यानि समय में हमारा लिमिटेशन या सीमा और नियति यानि अंतरिक्ष में हमारी सीमा ये पांच सीमाएं जब विलीन हो जाती हैं अविद्या का मैट्रिक्स विलीन हो जाता है अविद्या का कैनवास खत्म हो जाता है तो वो योगी शिव बन जाता है उसके हृदय में वो बोध आता है कि अहम ब्रह्मासको मैं ईश्वर किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व किया जाता है देखा जाता है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम न देखते तो भी ये ऐसी ही होती बोर साहब ने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं या न्यूट्रॉन को देखना है या प्रोटॉन को देखना है तो उस पर हम दूसरे पार्टिकल की बम करते हैं और उसके द्वारा उस पर उत्पन्न प्रभाव के द्वारा उसको देखते हैं तो अब हम उस पर जब न बम करें तो वो कैसा होता है इट इज़ इम्पॉसिबल हम देख ही नहीं सकते हम उसको संभव ही नहीं है कि हम उसके उस अस्तित्व को देख सकें उस अस्तित्व को देख सकें जो हमारे ऑब्जर्वेशन या हमारे प्रेक्षण से निरपेक्ष है यानी एक रियलिटी एक सत्य जो ऑब्ज़र्वेशन से इंडिपेंडेंट है तो आइंस्टीन मानते थे कि ऑब्ज़र्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी नाम की चीज़ तो है वो तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाते थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन बोर साहब बोलते थे कि ऑब्ज़र्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी सिद्ध ही नहीं की जा सकती कि अगर कोई सत्य ऐसा है जो बिना देखे भी है हम हम सामान्यतः तो हमारा भी कॉमन सेंस यही कहता है कि मैं घर चले जाऊंगा इस आश्रम में कोई नहीं रहेगा फिर भी आश्रम वैसा ही रहेगा लेकिन आप किसी भी विधि से इसको सिद्ध नहीं कर सकते कोई तरीका ही नहीं सिद्ध करने का आपके तो पास कि एक चेतना ही है जो एंडोर्स करती है तस्दीक करती है किसी भी अस्तित्व तो को और ऋषि कहते हैं वो तस्दीक नहीं करती वो क्रिएट करती है वो रचना करती है क्योंकि चेतना के बिगर उस अस्तित्व को जब सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है तो चेतना ही तो है वो जो अस्तित्व के नाम से आपको दिखाई देती है वो चेतना ही है वो आपके चैतन्य अस्तित्व का प्रतिबिंब है जो आपको बाहर दिखाई देता है और ये बात आप जब गहन चिंतन करेंगे तो आपको खुद धीमे धीमे समझ में आने लग जाएगी कि विज्ञान ठीक ठीक उस जगह पहुँच चुका है जहाँ पर कि हजारों बरस पहले हमारे ऋषियों ने पहुँच अंतरात्मा की आवाज़ से वो श्रुतियाँ लिखी थीं जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी उसी का नाम उन्होंने श्रुति रखा था उन वो कहते नहीं थे कि हम ऑथर हैं जो लिख रहे हैं उसके हम ऑथर नहीं हैं उसके लेखक नहीं हैं हम तो श्रोता हैं हमने जो सुना वो लिख दिया हमारी अंतरात्मा ने इंट पावर ने जो हमारे भीतर पर जो हमारा जो, जो ज्ञान आया अपने आप जो ज्ञान आता है वो दो तरह से आता है एक बाहर से आता है एक भीतर से आता है बाहर से आने वाला ज्ञान हमको डॉक्टर बनाता है इंजीनियर बनाता है वकील बनाता है व्यापारी बनाता है किसान बनाता है हम अनुभव आते हैं अनुभवी ज्ञान डॉक्टर बन गए अनुभवी इंजीनियर बन गए अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ये जो बाहर से आने वाला ज्ञान है इसको हम बोलते हैं क्रम ज्ञान या सक्सेसिव नॉलेज क्योंकि उस नॉलेज में ग्रेजुअली हम इंप्रूव होते हैं ग्रेजुअली बढ़ते हैं आगे और एक होता है अक्रम ज्ञान या इंटीटू नॉलेज जो अंदर से आता है और एक विस्फोट की तरह जहाँ पर कि किसी क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती हम कुछ करते हैं हम क्रम क्रिया करते हैं अगर आपको एक चित्र बनाना है तो आप बोलोगे पहले एक कैनवास ले आओ एक कूची ले आओ कुछ ब्रश ले आओ हम कहते चलो एक काम करो पहले चित्र बना लो कल कैनवास ला देंगे परसों कूची ला देंगे रंग अगले साल ले आएँगे आप बोलोगे ऐसा कोई होना है क्या चित्र बन ही नहीं सकता लेकिन अक्रम रूप से जब चेतना किसी चीज़ का क्रिएशन करती है किसी क्रम की आवश्यकता नहीं है और हमारे अंदर जो अंदर विस्फोट होता है जो ज्ञान का अंतर उस ज्ञान में किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती और यही कारण है कि न मेघया न बहुना श्रोत्या कोई इंटेलिजेंस काम नहीं आता उन कोई भी इंटेलिजेंस सिर्फ बाहरी ज्ञान का वर्ण करने में काम में आता है जहाँ पर हमको लगता है कि हाँ ये बात उसने बताई इसने बताया कार कैसे चलाना मैंने झट दो दिन में सीख ली यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस काम में आएगा आप अगर एक लेक्चरर बनना चाहते हो तो किसी चीज़ को रटना चाहते हो तो आपका बहुनाश्रुतैन काम में आएगा खूब सुनी सुनी उसको बात को रट ली रट के वापस बोल दी। लेकिन एक इंट्यूशन के लिए अंतर ज्ञान के लिए अक्रम ज्ञान के लिए किसी तरह का इंटेलिजेंस काम में नहीं आता न बहुना काम में आता जो काम में आता है वो हमारा इंटरनल परसेप्शन काम में आता है जब तक बाहर की तरफ संसार में देखते रहेंगे जब तक हमारी दृष्टि बाहर होगी तब तक हम एक सांसारिक रूप से सफल होते चले जाते हैं अंतिम रूप से मैं एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ काश्मीर शिव दर्शन की कि काश्मीर शिव दर्शन ये मान के चलता है कि माया आपको सदा इस विश्व में एक दिशा देती विश्व को हम एक चक्र की तरह मान सकते एक सर्कल की तरह मान सकते और परमेश्वर को हम उस केंद्र की तरह मानते हैं वो केंद्र जो है वो सीधा सीधा स्रोत है जहाँ से पूर्ण विश्व का विकास होता है जैसे एक केंद्र है और उसके आसपास एक सर्किल है और केंद्र को सर्किल से जोड़ने वाली लकीर को हम रेडियस बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं क्या आप बता सकते हैं कि केंद्र से एक सर्किल की पेरीफेरी तक जाने वाली त्रिज्याओं की कितनी संख्या होगी कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि असंख्य हो सकती हैं त्रिज्याओं की कोई सीमा नहीं है आप रेडियाई की कोई सीमा नहीं है कितनी भी रेडियाई निकल सकती हैं एक ही केंद्र से इसी तरह से परमेश्वर से निकलने वाली जीव जीवों की और वस्तुओं और विचारों की कोई सीमा नहीं दूसरी बात केंद्र वेल डिफाइंड है परिधि एक हो सकती है उससे बड़ी हो सकती उससे बड़ी हो सकती उससे बड़ी हो सकती परिधियों की कोई सीमा नहीं है अगर हम एक केंद्र से निकलकर यात्रा करें एक परिधि की तरफ और एक परिधि को टारगेट बना लें कि इस परिधि तक मुझे जाना है और उसके बाद लौट के केंद्र में आना है तो उस परिधि तक पहुंचते पहुँचते हमको और अगली परिधि दिखाई देगी अगर अगर आज हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे को पहली परिधि दिखाई देती कि कहीं से दस रुपये मिल जाए तो खाना खा लूँ कुछ ये पहली परिधि दिखाई देगी बोले 10 और मिल जाएँ तो मैं कुछ कपड़ा खरीद लूँ मेरे दस और मिल जाएँ तो मैं मेरा पेट दुख रहा है उसकी दवाई खरीद लूँ तो हम अपनी आवश्यकताएं कभी भी सीमित नहीं कर पाते जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद भी फिर हमको परिधि दिखाई देती है हम उस परिधि तक का टारगेट बना लेते हैं लेकिन उस परिधि तक पहुंचते-पहुंचते उससे बड़ी परिधि फिर दिखाई देने वाली है। इसलिए क्या होता है कि माया एक दिशा देती है और वो दिशा हमेशा केंद्र से विमुख होती है सेंटर पीटर डायरेक्शन में मनुष्य चला चला जाता है बाहर बाहर बाहर बाहर और वो परिधियों की दिशा में जाते जाते किसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती अब आपकी जो आंतरिक वासना है उन परिधियों को पाने की जो आपने इमीडिएट टारगेट बनाया था कि मेरे को इस परिधि तक तो जाना है और उसके बाद और दिख और दिख लेकिन अंत में मरते समय भी एक तो दिखे रही थी कि बस इस तक इस परिधि तक मुझे जाना है और उस परिधि तक जाने के पहले हमारा शरीर छूट गया तो वो वासना उसी का नाम है प्रारब्ध वो अगले जन्म में आपको फिर शरीर लेने पर मजबूर करेगी जन्म लेने पर मजबूर करेगी और उस जन्म में मजबूरन आपको फिर उन परिधियों की तरफ धकेल देंगे जहाँ से आपकी वासना अधूरी छूट गई थी आप फिर उन परिधियों की दौड़ लगाओगे और इसी का नाम है चौरासी लाख योनिया जो बोलते हैं हमारे ऋषिकंड क्योंकि हम जब भी शरीर छोड़ते हैं हमारी अधूरी बातें रह ही जाती कभी सोचेगा मेरे लड़की की शादी नहीं हो पाई कभी सोचेगा का कार बदलना थी नहीं बदल पाए मकान नया बनाना था नहीं बना पाए कुछ न कुछ अधूरी कामना रह जाती है और यह अधूरी कामना ही हमारा प्रारब्ध है वही वासना हमें अगले जन्म के ले, लिए लेने को मजबूर करती है और अगले जन्म में उस वासना को पूर्ण करने के प्रति हम पुनः प्रयासरत हो जाते हैं और इस तरह परिधियों का चक्र हमारा चलता चला जाता है हम परिधियों की दौड़ लगाते चले जाते हैं एक अध्यात्म का काम क्या है आज हम यहाँ एक छोटी सी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा विजन चेंज करें छोटा सा हम छोटा सा एक दिशा चेंज करें उसी का नाम है आध्यात्म हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी दिशा पलट के केंद्र की तरफ हम सेंटर से सेंटर डायरेक्शन में आना चाहते जो केंद्राभिमुख होना चाहते केंद्र की तरफ आना चाहते हम चाहते हैं कि हम परिधियों की दौड़ में तो कोई अंत है ही नहीं कितना भी दौड़ेंगे मरने के समय हमको वो अधूरी कामना कितनी भी कमा लेंगे कितना भी सफलता प्रसिद्धि उच्च पद ये सब मिल जाएगा उसके बाद भी कामना फिर अधूरी रहेगी और वो अधूरी कामना आपको फिर अगले जन्म में फिर परिधियों की तरफ दौड़ने को मजबूर करेगी मनुष्य जन्म में एक हमारे पास एक बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटी है बहुत विशिष्ट हमारे पास एक गुण है जिसका नाम है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विवेक शक्ति दी है हमारे पास जिसके द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि हम अगर मनुष्य बने हैं तो क्या हमारा कोई विशिष्ट अधिकार है और क्या हमारे कोई विशिष्ट कर्तव्य हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड संसार में अगर आप देखो एक शेर का कर्तव्य कुछ नहीं है उसको शिकार करना है पेड़ भरना बच्चे पैदा करना इसके साथ उसके पास कोई कर्तव्य नहीं छिपकली का ऐसा कोई विशिष्ट कर्तव्य नहीं लेकिन मनुष्य के पास फ्रीडम है और वो फ्रीडम का नाम है विवेक शक्ति उस विवेक शक्ति के द्वारा वो ये सोच सकता है कि मुझे क्या करना उचित है और क्या ना करना उचित है और क्या करना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर अगर मैं मर जाता हूं तो शायद मेरा जीवन निरर्थक चला गया एक ऑप्शन मिला था एक चांस मिला था बड़ी मुश्किल से और आई लॉस्ट दिस चांस मैंने उस चांस को गंवा दिया उस मौके को गंवा दिया ये जब भावना हृदय में आती है तब आदमी स्परिचुअलिटी की ओर आकर्षित होता है तब वो धर्म की सीमाओं को लांगने के बारे में सोचता है तब तो वो सोचता है कि मेरे को फुल कमिटमेंट से बिना किसी पूर्वाग्रह के उस अंतिम सत्य सत्यनिरपेक्ष सत्य की खोज करना जब वो इसके हृदय में ये भावना पैदा हो जाती है तो वो केंद्राभिमुख हो जाता है रिटर्न होने लगता है अब क्या होता है मरना तो है केंद्र की तरफ मुकर के भी मरेगा लेकिन अब उसको वासना क्या है दो तरह की वासना है अशुद्ध वासना जो पर, परिधि की ओर ले जाती है क्योंकि शुद्ध वासना जो केंद्र की ओर ले जाती है अब वो शुद्ध वासना को लेकर मर रहा है और जब वो शुद्ध वासना को लेकर मरता है तो अगले जन्म में जैसा गीता जी में कृष्ण जी कहते हैं कि वो बलात् पुनः उस दिशा में धकेल दिया जाता है बाईस चाहे ना चाहे मालूम पड़ रहा है चौबीस की उम्र के अंदर उसकी इच्छा होगी कि मैं आध्यात्म का कुछ न कुछ कार्य शुरू कर दूँ आध्यात्म अध्ययन चालू कर दूँ मेरे जीवन के अंदर वो परिवर्तन लेके आ जाऊँ जिसके द्वारा मैं लोगों को इस संसार को जीने लायक जगह बनाने में सहयोग कर सकूँ वो सोशल पर्सन बन जाता वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके हृदय में मैत्री भाव फूट फूट के भरा है जिसके हृदय में मोहब्बत प्रेम ज़बरदस्त बने दूसरों के प्रति उसकी संवेदना वैसी है जैसे मेरे अपने हाथ के प्रति जैसे मेरी अपनी आँखों से मोहब्बत है जैसे मुझे मेरे अपने शरीर से प्रेम है वैसा ही प्रेम उसे अपने आसपास के वातावरण से होता है ऐसा व्यक्ति वो है जो पिछले जन्म में अपना डायरेक्शन बदल चुका वो सेंट्रपिटल डायरेक्शन में केंद्र हो चुका है इसलिए वो केंद्र की ओर अभिमुख है इसलिए वो केंद्र की ओर बढ़ने की उसकी जो यात्रा है फिर जारी रहती इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो करते वो किसी तरह से भगवान को पालें जन्म में अनुभव हो जाए शिव हम हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हमारा सबसे मोटा कर्तव्य है कि हम केंद्रा मुक्त तो हो जाएं हम अपनी दिशा तो बदल लें उस रेटरेस से तो मुक्त तो हो जाएं और जैसे ही हम उस डायरेक्शन को चेंज करते हैं हम उन हजारों अपने को वर्कर्स के उल्टी दिशा में जाते हैं जैसे आप यहाँ पर मैंने अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आ गया कि मेरे को आश्रम बनाना है तो लोग इतना बढ़िया दवाखाना चल रहा है आप इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको आप हम बैठे ना आपको कोई समस्या हमको बोलिए आपको वहाँ पर जाके क्या मिलेगा आप जब भी आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप संसार से उल्टी दिशा में जाएंगे और संसार आप पर हंसेगा अरे कोई ये कोई बीमारी है तो बुढ़ापे की बातें है ना और ऐसा कोई होता है क्या इससे कुछ नहीं होगा इस प्रकार की बातें और ये बातें जब आपके कान में जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये माया बोल रही है क्योंकि वो आपका दिशा बदलना देना नहीं चाहती कि संसार को चलाना चाहती वो इस मैट्रिक्स को विलीन नहीं होना देना चाहते जिसके ऊपर ये संसार बना हुआ है इसलिए हम अपने विवेक से स्वयं का रास्ता तय करें स्वयं तय करें कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं और ज्ञान आपको समस्त पाप से भी मुक्त करता है और पुण्य से भी मुक्त करता है पुण्य भी बेड़ी है अगर आपके पुण्य आपने पुण्य कमाए खूब तो उसके सुख भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और पुनर्जन्म में फिर आप क्या करेंगे परमेश्वर जाने जब सद्बुद्धि उपजे या न उपजे और फिर हमसे दूर गलत काम हुए तो शायद है कि फिर हम उसी चक्कर में फिर से घुसते चले जाएंगे इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पुण्य में उतने बड़ा पाप जितना पाप सिर्फ एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी दोनों पाप पुण्य भी पाप हैं तो फिर बोले करें कैसे क्या किसी पर दया नहीं करें क्या किसी को कोई अंधे को रास्ता नहीं दिखाएं क्या कि कोई ठंड में ठिठुर रहा है क्या कंबल डाल देना पाप है क्या उसका बिल्कुल भी नहीं लेकिन हमारी भावना क्या है एक पुण्य की भावना से हम किसी को कंबल दे देते कि इसको दे दो तो कल मेरे को स्वर्ग में पुण्य मिल जाएगा एक कंबल मिल जाएगा वहाँ पर ठंड लगेगी तो है ना ये भगवान प्रसन्न हो जाएगा मेरे थोड़े बहुत पाप माफ़ कर देगा इस भावना से कोई पुण्य काम किया जाता है वो बंधन है लेकिन अगर आप मोहब्बत से कोई काम करते हो प्रेम से कोई काम करते हो वो बंधन नहीं है इसलिए परमेश्वर के नज़दीक अगर कोई ना कोई भावना है जो परमेश्वर की ओर उन्मुख करती है आपको या केंद्राभिमुख करती है तो वो भावनाएं आपकी यूनिवर्सल लव की लव दो तरह का होता है एक मोह कहलाता है जो अपने अपने पर प्यार और बाकी बाकी पर घृणा मेरे बच्चे पर लाड़ बाकी बच्चों की जाए कुछ भी हो मेरे को खाना मिल जाए बाकी भूखे मरे लेकिन ये जो सीमित लव है ये लव नहीं है मोह है ये फिर वैसा का वैसा ही कर्म बंधन है लेकिन जो यूनिवर्सल लव है सार्वभौम प्रेम है उस प्रेम की कोई सीमा नहीं जैसे परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है ऐसे ही इस प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है प्रेम किसी भी सीमा से परे है। अगर हम उस प्रेम को समझते हैं तभी हम उस केंद्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इसलिए न केवल ये कि हमको केंद्र की ओर बढ़ना है लेकिन गुरुदेव हमको उसके रास्ते में बता हैं छोटे छोटे टिप्स भी देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और जीवन की सीमा की चिंता करना बंद कर दो क्योंकि जीवन तो क्षण है समाप्त तो हो जाएगा लेकिन समाप्त तो होने के पहले हमने हमारी दिशा बदली या न बदली वो हमारे लिए कल्याण या बंधन का कारण बन जाएगा तो आज हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं आप सबको शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद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 ये रेस्टोरें में नहीं है क्या या तो इधर देवेंद्र